द्रम कर्णे शृणिया देवा भद्रम पश्ये महायत्रिंग श्रम से त्रायो वित शा शांति शांति अथर्वेदीय प्रश्नो परिषद तृतीय प्रश्न के तृतीय मंत्र कुछ विचार हुआ तृतीय प्रश्न करता रहे कौशल जिनका नाम है और अश्वलायन के युवापत्य संतान हैं अश्वलायन भी नाम दिया है उन्होंने प्रश्न किया भगवान ये प्राण कहाँ से आता है प्राण के उत्पत्ति के बारे में प्रश्न है और कथम आ जाती हैश्विन शरीर ये शरीर में आने का निमित्त क्या है कहां से ये ये प्राण ये कथम जाए थे कुतः जाए थे प्राण ये प्राण कैसे पैदा होता है और कथम आ जाती अश्विन शरीर में इस शरीर में कैसे आता है क्या निमित्त से आता है शरीर में आने का निमित्त क्या है और आत्मान्विज्य कथम प्रतिष्ठा थे और अपने को ही विभाजन करके जगह जगह पर विभाजन करके शरीर में कैसे रहता है प्रतिष्ठित कैसे होता है और के ना उत्क्रमते अंतिम समय में उत्क्रम किससे करेगा किस साधन को लेकर के अंतिम समय में निकल जाता है प्राण और प्रथम बाह्य में अविदत्त्य अध्यात्म बाह्य में अधिभूत और अधिदैव दो है उनको धारण कैसे करता है और अध्यात्म इस शरीर को धारण कैसे करता है यह सब मिला करके एक प्रश्न है प्राण के विषय में प्राण के उत्पत्ति के विषय में किस से प्राण किसान आता है वो और अपने को ही विभाजन करके इंद्रियों को भी गौण प्राण माना जा रहा है मुख्य प्राण तो प्राण है ये वो भी पांच भाग में विभक्त है और इंद्रियों को भी प्राण शब्द लिया है जगह जगह इंद्रियों को प्राण कहते हैं प्राणों विभिरे इत्यादि आया तो अपने को विभाग करके किस प्रकार शरीर में रहता है प्राण और किससे से उत्पन्न करेगा आगे माने अंतिम सा अंतिम समय में किसके माध्यम से निकलेगा कौन सी वृत्ति के द्वारा निकलेगा और बाह्य जगत की धारण कैसे करता है और अध्यात्म जगत शरीर को धारण कैसे करता है एक प्रश्न है आशलायन का प्रश्न है कौशल्य अश्लायन का प्रश्न है तो उसके उत्तर में कई प्रश्न मिला करें एक प्रश्न है दो का उत्तर हो चुका है आत्मा ना ये प्राण हो जाए थे ये प्राण हो जाए थे एक उत्तर हो गया आत्मा से इस प्राण की उत्पत्ति होती है ने कहा और शरीरे। आया दूसरा प्रश्न भी हो गया ये चार पांच प्रश्न मिला के एक प्रश्न है उनमें से मन के कारण से इस शरीर में आता है मन के कारण माने ये शरीर में आने से पहले दूसरे शरीर में था प्राण ये सूक्ष्म शरीर निकलते है ये प्राण दूसरे शरीर में था तो वहां पर ये शरीर के भोग की भोग की इच्छा की होगी उसने उसका मन में इच्छा पैदा हो गई संकल्प पहले समीचीन तो बुद्धि हो गई उसके बाद इच्छा प्रकट हो गई इच्छा के अनुकूल कर्म किया कर्म के अनुकूल शरीर मिला तो प्राण मन के कारण से आता है पूर्वजन्म में मन में जैसी संकल्प लिया जैसे उसने इच्छा की उस इच्छा के आधार पर कर्म किया कर्म के आधार पर चौरासी मनुष्य की आ जाती की की तो का मन, ऐसा बताया मन के कारण से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का प्राण का यही कारण गया! है मन है क्यों मन में उस शरीर के भोग की इच्छा है तो वो भोग की इच्छा से इच्छा पैदा हो जाती है तो कर्म करेगा उस अनुकूल भोग के लिए जिस साधन से प्राप्त साधन कर्म करेगा कर्म के आधार तो पर फल मिलेगा ये दो तो उत्तर हो गया अब कथम आत्मान प्रातिष्ठते ये तीसरा नंबर है तृतीय प्रश्न में कई प्रश्न मिला करके बना है आगे के न उत् बधे और कथम बाह्य में कथम अध्यात्म भी छह प्रश्न मिला करके एक प्रश्न बनाया हुआ है छोटे छोटे अब यो, कथम बा आत्मान स्वयं स्वयं को विभाजन करके आत्मा शब्द जो जो को ही विभाजन करके क्यों? नाम से रहना है। को प्राणी कहते हैं और प्राण अपान व्याम समान उदो प्राण से शब्द से प्रसिद्ध है ही है स्वयं को विभाजन करके यहाँ यह शरीर में कैसे रहता है ये को वाला है है है उसका उत्तर देना मंत्र आगे मंत्र है यथा यथा यहां सम्राटे अतिगता एवं इतरान पृथक् पृथक संघत्ते यहाँता ग्रामान एतान ग्रामान इति एतान एतान ग्रामान एदान ग्रामान अतिषस्वीतिष प्राण प्राणान पृथक पृथक एव सन्नीधत्ते एक राजा का दृष्टांत दिया माने शरीर में प्राण जो है राजा के स्थान में है बाकी सब सेवक के स्थान में है विभाजन कि किस प्रकार अपने को विभाजन करता है तो कहा यथा सम्राट जैसे एक राजा होता है सम्राट चक्रवर्ती राजा को तो सम्राट बोलते हैं सम्यक राजते सम्राट ठीक ठीक प्रकार से रहने वाला स्वस्थ होकर रहने वाला जो होगा वो सम्राट होता है समपूर्वक राजनीतिक धातु है सम उपसर्ग है सम्राट यथा सम्राट एवं जो राजा होगा चक्रवर्ती राजा होगा वो राजा जिस प्रकार क्या करता है अधिक भी नहीं होते जो अधिकारियों को तत्तर स्थानों का विनियोग करता उपयोग करता है नियुक्त करता है उन स्थानों में नियुक्त करता, करता अधिकारी क्या अधिकारियों ग्रामान यतान ग्रामान तुम इस गांव को रहन में रहना और इस गांव की रक्षा करना पालन करना अधिकारी नियुक्त है और तुम इस गाँव को रहना करके प्रत्येक अपने जितने भी शासन देश है उसमें प्रत्येक अधिकारी जगह जगह नियुक्त करता है राजा जैसे करता है क्यों उन देशों की रक्षा के लिए उन ग्रामों की रक्षा के लिए उसी प्रकार ये शरीर की रक्षा के लिए जो जो ये जो प्राण जो है तत्त अधिकारी यहाँ इंद्रियां हैं और अपान आदि जितने भी प्राण अपान बयान समान उदान ये जो पंचवायु अपने आप है बाकी इंद्रिया भी में आएंगे या नाम लेंगे तत्त इनको तो हाँ देगा मैंने अध्यात्म वायु को यहाँ प्राण शब्द से मुख्य लेना और विनियोग काल में प्राण अपान समान उदान हो जाएंगे पांच भाग में विभक्त होगा पांच ही भाग नहीं और भी है इंद्रिया भी उसी के विभाग में आते हैं आएंगे इत्यादि दे जैसे एक राजा सम्राट राजा अधिकारियों को विशेष अधिकारी होते हैं अधिकृतान अधिकृत व्यक्तियों को विनियोते विशेष नियुक्त विशेष रूप से नियुक्त करता है ये ग्रामान यता ग्रामान अति इति ऐसे बोलते इस ग्राम में अधिष्ठित हो जाओ तुम यहाँ बैठ करके रक्षा करो प्रजा की इस ग्राव को इस गांव को करके एक एक अधिकार को एक गांव को माने मालिक बना देता है वहां रक्षा के लिए ठीक इसी प्रकार एवं माने इसी प्रकार ये सब प्राण जिस प्राण की अभी चर्चा चल रही है यह जो प्राण है प्राण माने अध्यात्म वायु तो ये जो प्राण है इतरान प्राणान अन्य प्राणों अन्य प्राण मानी चक्षराध इंद्रिया भी प्राण में है ज्ञान अपान आदि भी ये सब इसमें है इतरान प्राणान चक्षराध इंद्रिय जो हैं और माने इसी के स्वरूप है ये तो इतरान प्राणान पृथक प्रिथक, पृथक एवं सन अलग अलग स्थान में इनको नियुक्त कर रखा है आंख को बोला तू यहां बैठ करके देखने का काम करना शरीर की रक्षा होगी इससे कान को बोला यहाँ बैठ करके सुनने का काम करना शुत्र इंद्रियो को बोला इससे कि की हिंसादि पशुओं से इसकी रक्षा होगी शरीर की रक्षा है जैसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है किसके इसके लिए उज्जाओ की रक्षा के लिए ठीक इसी प्रकार ये सब अधिकारी में आते हैं इंद्रिया ये शरीर की रक्षा के लिए उपकार है इनका क्या इंद्रिया न हो अगर आज भी काम न करे तो शरीर की क्या हाल हो जाए शरीर की रक्षा के लिए काम करता है इतरान प्राणाय पृथक पृथक संत भिन्न भिन्न भिन, गोलकों में नियुक्त करता है सबको भिन्न भिन्न स्थान है आग का स्थान यही है यहीं, यहीं बैठ के काम करना है आगे इधर उधर नहीं रह सकती कान को यहीं रहना पड़ेगा हाँ। यही रह के काम करना पड़ेगा यहीं सब तो यही सुनाई पड़ना है अच्छे बुरे शब्दों को सुनना तद अनुकूल व्यापार करना तब इस शरीर की रक्षा होगी इस प्रकार घृण को यहाँ रखना है रचना को यहाँ रखना है चखने के लिए नमक है खप्टा है की मीठाई वो भी ये शरीर की रक्षा के लिए है सब किस समय का उसका ऐसा भोजन चाहिए इतरान प्राण पृथक पृथक एवं भिन्न भिन्न जैसे वो अधिकारियों को गांव गांव में भिन्न भिन्न गांव में नियुक्त करता है राजा इस प्रकार इंद्रियों को भिन्न भिन्न स्थानों में और अपने ही जो अपने से अभिन्न प्राण है वो अभियान अपान आदि को भिन्न भिन्न स्थान में नियुक्त करेगा इनकी रक्षा की है ये कहना चाहते हैं कैसे होगा आगे किस कौन सा स्थान किस दिया जाएगा आगे चर्चा होगी ये कहा ठीक है देखे थोड़ी आत्मान प्रविज्य इतर दृष्टांत नहा मैंने hey, ये पांच प्रश्न छिकर के एक प्रश्न है जिनमें से दो प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया है आत्मा में ऐसे प्राण हो जाए थे जाए थे था। उसका अर्थ हो गया आत्मा में ऐसा प्राण जाए थे आत्मा से पैदा होता है प्राण क्योंकि प्राण समि प्राण को हम सब देखते हैं हृण्य गर्भ निर्गुण निराकार तत्व तो तो तो से पैदा होना है उसने ठीक है आत्मा आत्मा से प्राणिक उत्पत्ति होती है एक प्रश्न का उत्तर हो गया दूसरा ये कथम आयाति थी अश्विन शरीर उसका भी उत्तर हो चुका है मनोकृत आया पूर्व जन्म में जो मन में जैसा संकल्प हुआ समीचीनत तो बुद्धि को संकल्प कहते हैं इधम मदिष्ट साधन जब ये विषय सामने आ जाने पर हमारी बुद्धि जो ऐसी बनती है वहां ये मेरे लिए इष्ट का साधन है इसको कहते हैं समीचीनत्त तो बुद्धि इसी का संकल्प ध्याय तो विषय हम पुंसक संघर्ष उपजाए देना जब विषम का चिंतन करता है व्यक्ति तो उसमें संकल्प उठेगा समीचीनत तो बुद्धि आएगी कुछ ना कुछ काम में आएगा ये बुद्धि बनेगी वहां ध्याय था चिंतन करने से जो विषम का चिंतन जो करता है व्यक्ति चाहे रूप गंधस्पर्श शब्द किसी कोई भी विषय हो तो समय पर काम आएगा या अभी काम आने वाला है भविष्य में काम आएगा बुद्धि बनेगी और समीचिनत तो बुद्धि आएगी संगात संजायत का मुझे समीचीन तो बुद्धि आ गई तो इच्छा पैदा हो जाएगी मेरा हो जाए ये बुद्धि बनेगी और वो इच्छा के पूर्ति न होने पर विषय है दूसरे के अधिकार में है अपने अधिकार में है ही नहीं उसको अपने अधिकार करना चाहता है तो वहां पर कोई रोड़ा पड़ जाए तो वही इच्छा ही क्रोध रूप में परिणत हो जाती है काम आत क्रोध काम से क्रोध पैदा हो गए काम माने इच्छा इच्छा जब विकराल अवस्था में होगी अब तो चाहिए ही चाहिए ऐसी स्थिति में हो जाए जाएगा विषय विषय में तो क्रोध पैदा हो जाएगा न मिलेगा आगे फिर क्या स्थिति होने आगे और गीता में और बता दिया है क्रोधा समूह समुवाद स्मृति विभ्रमा दिया है ठीक इसी प्रकार है तो यहां भी दो प्रश्नों का उत्तर हो गया है आशुलायन के छह प्रश्न मिलकर के एक प्रश्न है उनमें से दो का उत्तर हो चुका है ये अब आगे बोलना चाहते है टीका में कहा आत्मानंद उत्तर दृष्टान तृतीय प्रश्न बनता है उसमें तृतीय प्रश्न का तृतीय अंश है अपने को विभाजन करके कैसे प्रतिष्ठित होता है स्वयं तो प्राण उन स्थान में विभाजित होकर के भिन्न भिन्न काम कर रहा है वो कैसे करता है इसका उत्तर देना है यथा इत्यादि दृष्टान्त के द्वारा दिया ये भाषण में कहते हैं यथा ये न प्रकार जिस प्रका लोक ए राजा लोक में जो राजा है सम्राट राजा जो चक्रवर्ती राजा होगा पूरे प्रजा को एक एक करके रक्षा तो नहीं कर सकता ना उन अधिकारियों के द्वारा रक्षा करवाता है राजा रक्षा करता उन अधिकारियों के नियुक्ति के बाद माध्यम से ठीक इसी प्रकार यहाँ की है राजा मान सम्राट जो चक्रवर्ती राजा है सम्राट राजा ये ग्रामादी शो अधिकृतान उन ग्राओ गांव में तत्त स्थानों में कुछ उच्च मंडल में उन गांवों में जो अधिकारियों का उपयोग करता, करता है विनियोग तो करता है उपयोग करता है नियुक्त करता है तुम वहां रह करके काम करना तुम तो वहां रह करके काम करना जिसके गांव की रक्षा हो उसी प्रकार ये प्राण भी अन्य प्राणों को तत्व स्थान दे चक्षु को यहां देगा गोलक देगा स्रोत को गोलक देगा विनियोग करेगा ताकि शरीर रूपी गांव की रक्षा ये भी गाँव है समुदाय है ये कहना चाहते यथा यथा जिस प्रकार से प्रकार थाल सूत्र है यथा माने व्याकरण जिस प्रकार से लोके राजा सम्राट एवं ग्रामीश अधिकृतान विनोते सम्राट राजा ही अधिकारियों को तत्त अधिक उन अधिकारियों को तत्त गांवों में उपयोग विनियोग करता है अधिकारी बनाता है कथम कैसे यान ग्रामान यता ग्रामान अति तिष्ट उस गांव में तुम रहना उस गांव में तुम रहना वहां रह करके प्रजाओं की रक्षा करना यही होगा ऐसा करके रखता है राजा विनियो करता है ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना राजा के स्थान में प्राण है एवं एवं यथा दृष्टांत जिस प्रकार ये दृष्टांत दिया गया ठीक इसी प्रकार ये सब मुख्य प्राण मुख्य प्राण जो है अध्यात्म वायु जिसको बोलते हैं क्योंकि अध्यात्म वायु है अधिक वायु है अधिभूत वायु है जो बाहर चलने वाली हवा हाँ वह अधिभूत है और वाय नमह करके जो नमस्कार हम करते हैं वो अधिदय वायु है वो और ये अध्यात्म वायु है ये भीतर जो वायु है ये फिल्टर वाला है अध्यात्म वायु ऐसा है तो ये जो अध्यात्म वायु है ये सब मुख्य प्राण प्राणी मुख्य प्राण है इतरान प्राण, अन्य प्राण कौन है चक्षुराधि चक्षुरादि भी प्राण शब्द से कहा प्राणीरे इत्यादि शब्द हुआ है गौण प्राण होते हैं विभाजन करेगा पांच भाग से पांच भागों में इतरान प्राणा मे चक्षरादि आत्मभेदांश दो है एक तो चक्षराधि इंद्रिया जो ज्ञान इंद्रिया है उनको रक्षा के लिए रखा गया है कर्म को रक्षा के लिए ना हो तो अपने वो है काम करने वाले हैं ये ज्ञान इंद्रिया है चक्षुरादि जो देखना सुनना जैसे ज्ञान होगा और आत्मभेदांश अपना ही जो भेद है उसका अपान ज्ञान समान उदान ये भी इनको भी अलग अलग स्थान जगह देना है प्रक्षा के लिए कुछ इंद्रियों का स्थान है कुछ प्राणों का पांच स्थान तो प्राणों का ही है आत्मभेदांश का अपना भेद भी है इनका चक्षुराधि इंद्रियों को भी अलग अलग स्थान देना है शरीर रूपी गांव की रक्षा के लिए और अपना ही जो भेद विशेष है भेद विशेष स्वयं का विशेष बने हुए अपान आदि हैं उनको भी पृथक पृथक ये भिन्न भिन्न स्थानों में जैसा जिसका स्थान होगा जहां बैठ करके जो काम कर सकता है जिलाधीश जो काम कर सकेगा वहां पर पटवारी काम नहीं कर पाएगा जिसका जितना योग्यता होगी उस तरह से एक एक गोलक थे गाँव पर के लिए है करता है ऐसा कहा ठीक है टीका में इतराशक्ष अक्षादि गोलकान गोलक स्थानी सन्निधाप है इतरान प्राणन कहा इतरान प्राण कौन चक्षुरादि इंद्रिया ये भी प्राण सभी से कहे जाते हैं चक्षुरादि इंद्रिया है चक्षरादि था चक्षुरादि इंद्रियों को यथास्थान जिसका स्थान जहां ठीक होगा जहां बैठ के वो काम कर सकती है वो स्थान देना होगा था थान को करते हुए आदि गोल का स्थान जैसे चक्षु को अक्षय का गोल ये ये गोली देना है यही बैठ के काम कर पाएगी यहाँ ये गोली निकाल दिया जाए तो अम नहीं कर पाएगी जो स्रोत्र इंद्रिय कहते हैं ये जो कर्म विवरवर्ती विवरवर्ती जो आकाश होगा उसी में बैठ के काम करना है ये कर्ण का छेद न हो छिद्र हो तो स्रोत्र इंद्र काम नहीं करेगी ये काम नहीं है जिस स्रोत्र बोलते हैं ये स्त्रोत्र नहीं यहां बैठती है स्रोत्र ये तो बहरे का भी होता है जो सुनता नहीं है उसके भी होता है ये ये काम नहीं कहलाता है स्रोत्र इंद्रिय इत्यादि यथा स्थान माने अक्षाधि गोलक स्थान है अक्षाधि जो तत्त गोलकुशी है उनके उस स्थान में सन्निधत् माने सन्निधापे थी सन्निधाप संपूर्व था मत स्थापना करता है धारातु जो होता है ना विपूर्वो धा करो त्य अभिपूर्वस्तु भाषण निपूर्व मेलने चापि संपूर्व मेलने चापी निपूर्व स्थापने मत ऐसा कहा है धारातु चार प्रकार के अर्थ हो जाता है अगर बीपूर्वक होगा तो करने अर्थ हो जाता है पूर्वोदाह करो त्य विधान बोले विधान बि, मैंने कर करना होता है विधि कहते मैंने करना होता है विधान किया जाता है विपूर्वोध करो त्य अभिपूर्वस्त भाषण है अभिधान बोलते हैं बोलने के लिए अभिधान अभिधान शब्द प्रयोग होगा धारातु का प्रयोग है अभिपूर्वक है बोलने अर्थ होता है संपूर्व मिलने चाहिए संधि जो बोलते हैं ना धारातु का प्रयोग है संपूर्वक है मिलने अर्थ होता है पूर्व भेद नहीं चाहती निपूर्व स्थापना मत मतलब। निपूर्वक धारा तो स्थापन निदान माने स्थापन करना यह अर्थ आता है तो यहां का करते हैं संधापय इत्यादि अर्थ किया है ठीक है यही बोला है आगे आम और अपना भेद को भी अलग अलग स्थान देता है अपने स्वरूप को भी पांच विभाग करके स्थान देगा आत्मभेदाश्च कहाता है ना उसी का अपना ही अपना ही भेद है मुख्य प्राण से मुख्य प्राण के जो वृत्ति भेदा प्राण तो एक ही है क्रिया अलग अलग है अलग अलग स्थान में बैठ करके अलग अलग क्रिया करने से उसका नाम अलग अलग मिलता है हाई एक ही है वायु अध्यात्म वायु एक ही है भिन्न भिन्न स्थान में बैठकर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिया करता है इसलिए भिन्न भिन्न नाम जैसे एक ही व्यक्ति को पूजा का बोलते हैं पाचक भी बोलते हैं मंदिर में बैठ गया उसकाल में बोलेंगे पूजा और भंडार की तरफ बैठ गया तो बोलेंगे पांच अगर व्यक्ति एक ही है भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न क्रिया से व्यक्ति का नाम अलग ठीक इसी प्रकार यहां अभी अध्यात्म एक प्राण अपान ज्ञान समान उदान कोई पांच अलग अलग नहीं एक ही चीज है वो किन्तु जब जब भिन्न भिन्न जगह में बैठ करके भिन्न कार्य करता है तो भिन्न नाम होता है यही है इसलिए आत्म भेदान का अपना भेदा ही है आत्माने स्वयं का भेद मुख्य प्राण प्राणस्य अपने भेद क्या है वृत्ति भेदाम वृत्ति भिन्न भिन्न है प्राण वृत्ति अपान वृत्ति ज्ञान वृत्ति उदाहरण वृत्ति समान वृत्ति कार्य वृत्ति माने कार्य है सब अलग अलग होने से वृत्ति अलग होने से प्राण अपान अपान आदि कहा प्राण अपान आदि संज्ञा प्राप्त करके बैठा है पायु आदि शुभ उनको अपान आदि को पायु आदि गुदा आदि स्थान में नियुक्त करता है शरीर की रक्षा तभी होगी सब काम होना है देखना सुनना सब कुछ करना है मलबूत्र का विसर्जन भी, भी होना है सब काम होना है अत्रुतिया नेत्रादि चक्षरादि नोकता द्रष्टव्यम कहते हैं यह श्रुति के द्वारा नेत्रादि के जो चक्षुरा स्थान पष्ट है क्योंकि यही पर बताएंगे पायुपस्थान ये चक्ष स्रोतरे इत्यादि बताएंगे सब सब ये होने से उसका स्थान नहीं बताया जा रहा है ये कहा।, कहा किसको जगह देना है जैसे सम्राट राजा अधिकारी को भिन्न भिन्न गांव देता है इस गांव में रक्षा करना है तो इन यह भी एक शरीर रूपी ग्राम की रक्षा के लिए इन इंद्रियों को कहा विभाजन करता है मुख्य प्राण और अपने ही जो भेद करके वृत्ति भेद करके स्वयं को कितने विभाजन करके करता कहा शरीर की रक्षा के लिए शरीर पे जो ग्राउंड है उसकी रक्षा के लिए क्या क्या काम करता है ये कहना चाहते हैं मंत्र है पायुपस्ते पान चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु सामना ये सी एतदूत अन्न सम नयती तस्माता सप्तादिशो वायुपस्थे पानं चक्षु श्रोत्रे मुखनाशाभ्याति प्राति मध्य तो सन येष हीतुत अन्न समं नयती तस्माता सत्ताचिष पायुपस्थे अपानन पायुच उपस्थं च पायुपस्थे सप्तमी का एक वचन है समाहार द्वंद्व किया हुआ है समाहार जब द्वंद्व और समाहार दिगु समाह समाह एक वचन में प्रयोग होगा द्विगूर एक वचन सूत्र आता है में पहले द्विगूर एक वचनम दिगु जो होगा दिगु समाह एक वचन होगा उसके बाद द्वंद्व सप्ताण तूर्य संगानम आदि सूत्र द्वंद्व शब्द भी आ जाएगा फिर स नपुं सकम आ सूत्र आएगा और एक का अधिकार नपुसक लिंग में प्रयोग होगा ये नपुसक लिंग प्रयोग है सप्तम का एक बचा है पायु पस् दो थे ये। किंतु पायु पस्थे का पायु मानी गुदा और उपस्थ है जनंद्रिय ये दोनों में अपान अपान वायु को नियुक्त करता है यहां बैठ करके मलपुत्र का विसर्जन करने का, का काम करना इसमें कचरा जमेगा तो इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी इसकी रक्षा करना साफ करते रहना गाड़ी को धोते रहना यु और उपस्थमें, ये में सप्तमी है ये ये सीन दिगुर एक वचन आया है इसलिए एक वचन हुआ स नग्न प्रयोग है ये पायु उपस्तम च पायुपस्थे पायुपस्तम करके आगे सप्तमी वायु पायुपस्थ बनाया हुआ है जैसे रामे ऐसा बना रखा एक है एक वचन प्रयोग है पायु और उपस्थ दो में दोनों में अपान अपने जो विवाह किया हुआ अपान है अपना विशेष अपान उसके नियुक्त करता है अपान वायु का काम है मलबुत्र का कर विसर्जन करने का काम करना नियुक्त करता है चक्षु स्त्रोत्र अभ्याम प्राण स्वयं प्रापिष्टते चक्षु और स्त्रोत्र में ये दोनों जगहों पर मुख और नाशिका के माध्यम से मुख में भी है नाशिका भी है चक्षु स्त्रोत्र इसमें क्या करते हैं स्वयं प्रातिष्ठ स्वयं प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है मानी ये नाशिका में दो चित्र हैं। आगे शब्दार्दी ऐसा गाय कहेंगे नासिका में दो चित्र है कान का दो चित्र है आंख में दो चित्र है एक न होने पर भी दूसरे दिखता है यहां दो दो की कल्पना करेंगे पंच ज्ञान इंद्रियों की चर्चा करेंगे और मुख में रचनेन्द्रीय पड़ी हुई है इसमें स्वयं रहता है ज्ञान इंद्रियों का काम स्वयं होकर के करेगा ये बोलना चाहते हैं चक्षु स्त्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम चक्षु और सप्तमी का दो वचन है ये चक्षुष सप्तमी एक वचन ये दोनों में चक्षु और स्रोत्र दोनों में अभ्याम मुख नाशिका के सहित चक्षु स्त्रोत्र दोनों में प्राण स्वयं प्राप्त प्राण वायु स्वयं रहता है स्वयं की रक्षा करने वाला यही है और मध्यतु समान और बीच बीच में नाभि प्रदेश बीच होता है शरीर के जो मध्य भाग है नाभि वहां पर समान वायु को नियुक्त कर रखा है क्यों उसको समान कहते हैं तो समान वायु इसलिए बोलेंगे हतम समम नती समान क्यों कहा ये जो ये है ना ये होतम प्रक्षिप्तम जो डाला गया अन्न और जल है इसको समान करके पूरे शरीर में वितरण करने का काम करती है समान वायु नाड़ी के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाने का काम कर रहे हैं काम से इसका नाम समान पड़ा है एक आहुतम हुआ है दान और अदन दान भी सभी दान ने जुहोती का अर्थ हवन वाला दान जिसे गौदान में हुतु का प्रयोग नहीं होगा हवन वाला जो दान होगा आहुति का दान उस काल में का प्रयोग होता है बोल देता तो जोध में है भक्षितम भक्षितम है। पीतम उसको रस के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाने का काम करती है वो वायु इसलिए उसको समान वायु कहा है मानी नावी से उसको धक्का देती रहेगी रस को कैसे भाषिक उसको पृष्टीकरण करेंगे इसलिए उसको समान कहा स्मा एकता सपतार्थी उस प्राण से क्या होगा वो जो खाया हुआ अन्न आपके में पड़ा है, जाठराग अहम के बैठे हुए है। तो जाठराग्नि के माध्यम पक जाएगा पकने के बाद में उसका तीन भाग होगा छाइों में विशेष चर्चा है थूल भाग मलपुत्र के द्वारा अपान बाय के माध्यम से निकल जाएगा मध्यम भाग रस होगा मान उसकी जो बाष्पीकरण होगी बाष्पीकरण होगा तो वो बाष्पीकरण आकर के नाभि में पहुंच जाएगा वो तो पहुंचने पर क्या होगा वहां से समान वायु पूरे शरीर में फैलाने का काम करेगा तो ये जब होगा तो ऊपर की तरफ भी आएगा वो तो इसी से सात ज्वालाएं बन जाती का खाया हुआ अन्न और इससे सात इंद्रियों की तृप्ति हो जाए दीप्ति आएगी ये बोलना चाह रहे हैं सात ज्वाला पैदा हो जाती है तस्माद्ताह से तो खाया हुआ अन्न के माध्यम से ये सप्ताह से सात प्रकार की ज्वाला है दो नाग के चित्र हैं, दो कान के चित्र हैं और दो आंख के चित्र हैं, एक मुख का चित्र है सात चित्र हैं। इन्हीं को यहाँ सप्ताह बोलेंगे पर यहाँ पर सात इंद्रिया बैठ करके काम कर रही है ये बोलना चाह रहे हैं क्योंकि नाग और कान और आंख में हे तो तीन ही इंद्रिया है एक एक हैं कितु यहाँ एक तरफ बिगड़ने पर भी दूसरे तरफ काम कर जाती है इसलिए दो दो करके लिया हुआ है इंद्रिया तो एक ही होगी ग्राह इंद्रिया होगी यहाँ यहां पर चक्षु इंद्रिय ही होगी दोनों में कि एक खराब होने पर भी दूसरे काम करता है तो दोनों तरफ है ऐसे लेना चाहते हैं ज्ञान इस तरह से पैदा होने काम करती है जिससे भी विषयों का ज्ञान हो यह सारे धारण ये कहा भाष्य देखे पायुपस्थे पायुश्च उपस्थस्त द्वंद समास का विग्रह है समाह द्वंद पायु उपस्थम पायु पायु पायु दो वचन नहीं बोला एक वचन बोला पायुपस्थम समाह चार प्रकार का होता है समुच्चया अनुआचया इतर इतर योग समाह चार प्रकार में उसे चलता है ध्यान देना है एक समुच्चय रूपी द्वंद्व होगा एक अनुवाचय रूपी द्वंद्व होगा एक होगा इतर इतर योग और एक होगा समाहार समाह है कहा पायुपस्थे माने पायुश्च उ एक वचन से एक वचन आया हुआ है एक वचन बोकार होगा इसका माने पायु और उपस्थम अपानम आत्म भेदम अपान जो है प्राण का ही भेद है विशेष है वृत्ति विशेष है वो प्राण का ही आत्मा माने या प्राण भाष्य में आत्मा सब होता प्राण का ही वृत्ति विशेष है उसी को ही मूत्र पुरुष आदि अपनयन कर्वन यह कुरिधा सैनिधात्य जो तो मूत्र पुरुष आदि को हटा करके जो रहने का काम कर रहा है उसको वहां नियुक्त कर देता तो है अपान वादी को नियुक्त करता है तथा चक्षुस्त्रोत्र चक्षु स्रोत्र चक्षु भी वैसा ही है जैसे स्थ बनाया वैसे ही द्वनो समाज है समाह आना चाह रहे हैं चक्षुष विग्रह समाज का दोनों समाज का विग्रह है समार द्वंद्व है चक्षुत्र चक्षुष सप्तमी का एक वचन प्रयोग है दो को लेना है प्रयोग हो रहा है एक वचन का किन्तु दो लेना है समाह द्वंद्व है यहां उन चक्षु और स्रोत्र दो स्थानों में और मुखनाशिकाभ्यांस मुखनाशिका मुख के सहित ना है मुख में नाशिका में चक्षु में स्रोत्र में चार स्थान है इनमें क्या होगा तो तो मुखम नाशिका चाभ्याम मुख नाशिका इनके मुखनाशिकाभ्यां से निर्गच्छन निकलता हुआ प्राण इनसे सभी से निकलता हुआ प्राण प्राण स्वयं सम्राट स्थान यह प्रातिष्ठते प्रतिष्ठती सम्राट स्थान में मुख्य राजा के स्थान में है यह प्राण वो स्वयं काम करता है की रक्षा करेगा बैठ करके रक्षा करता है स्वयं प्रतिष्ठित होता है इन स्थानों में कहा मध्य तु और शरीर को में तो रह गया अपान और गले के ऊपर के भाग पर स्वयं रक्षा कर रहा है प्राण और मध्य तु प्राणापाह जो स्थान है और नाभ्यम कहते हैं प्राण अपाण के जो संधि स्थान है प्राण नाभी से ऊपर आने वाला अपान नीचे जाने वाला नाभी है केंद्र मध्य तू प्रणापान हो मध्य प्राण और पान के मध्य में स्थान है और नाभ्याम दोनों के मध्य स्थान में कहा होने नाभ्याम नाभि में नाभि शब्द का नाभ्यम बनाया नाभि में समानो अशितम पीतम जो समान वायु रहता है बीच में समान समान वायु तू तो को वितरण करने का, का काम करता है इसलिए उसका समान कहा गया क्या अशितम भुक्तम पीतम खाया और पिया हुआ सा भोजन है धातु का अशीतम बना निष्ठा करके पीतम पापाने से पीतम बनाया असितम पीतम चढ़ खाया हुआ और पिया हुआ जो भी होगा हाँ। समान हाँ। समान रूप से नाड़ियों में वितरण करने का, का काम करता है वो प्राण का प्रति विषय समान वायु सब में सभी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना है जिससे शरीर की रक्षा होगी खाया हुआ अन्न का रस और पिया हुआ जल का भी रस जो मध्यम भाग होगा थूल भाग तो दोनों के निकल जाएंगे अपान वायु खींच लेगा नीचे और मध्यम भाग रस बनेगा दोनों का और सूक्ष्म भाग उनका अलग होगा माने ऐसे मन की वृद्धि होगी अन्न से सूक्ष्म भाग से और तेजस पदार्थ से बाणी की वृद्धि होगी और अन्न ऐसे प्राण की वृद्धि होगी पिया हुआ पदार्थों से इत्यादि कहा समानो अशितम पीतम से समान समान खाया हुआ और पिया हुआ को समरूप से विभाजन करता है पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है इसलिए मध्य शरीर में रह करके काम करता है क्यों नीचे भी देना है, ऊपर भी देना है, दोनों तरफ बांटना है इसलिए मध्य में हो नाभि में बैठा हुआ समान वायु ये कहा सही ये समय समान है ये जो समान वायु है ये ये स्मार ये तद हूतम भुगतम ये तद हूतम पीतम ये हूतम मैंने डाला गया यहाँ गले में डाला गया जो होगा वो उत्तम खाया हुआ भुगतम पीतम से खाया हुआ हो चाहे पिया हुआ हो चाहे आत्माग्न ये जो आत्म रूपी आत्मा शरीर शरीर में होने वाले अग्नि को आत्माग्नि कहा जाठरग्नि जिसको बोलते हैं जठर माने होता है शरीर और जठर संबंधी अग्नि को जाठराग्नि बोलते हैं जठर पेट को बोलते हैं ना पुनरभि जनने जठर जठर माने पेट होता है पेट में रहने वाले अग्नि को जाढ़ बोलते हैं या आत्मा आत्मा मैंने शरीर शरीर में रहने वाले अग्नि को आत्माग्नि बोला हुआ है आत्मा रूपी अग्नि में मैंने शरीर रूपी जो अग्नि है इसमें शरीर में जो अग्नि है उसमें आत्माग्नि हो प्रक्षिप्तम इस अग्नि में प्रक्षिप्त किया गया जो अन्ना है खाया हुआ अन्न हो चाहे पिया हुआ जल भीतर अग्नि है ठंडा जल पीते हैं हमें जब लघुशंका करते हैं तो गर्म आता है इसका मतलब भीतर अग्नि है विशेषकर भीतर के अग्नि का परिचय शीतकाल में विशेष ध्यान होता है जितने ठंडी पड़ती है मुख से उतने पास को निकलता है गर्मी में नहीं निकलता धुआं निकलता है इसमें मतलब अगिठी जल रही भीतर जितने ठंडी ज्यादा पड़े उस दिन देखना मुख से धुआं निकलेगा खूब अग्नि जल रही है भीतर ठंडा जल पीते हैं गर्म हो गया आता है कच्चे चीज भी खाते तो पका हुआ आ जाता है बाद वैश्वागर अग्नि जाठर अग्निग्नि सब अग्नि का नाम है ऐसा ही माने ये जो अपान भाव कारण ये ये खाया हुआ और पिया हुआ को होता से कहा यह दोनों ही आत्मा अग्नो शरीर रूपी अग्नि में प्रक्षिप्तम शरीर रूपी अग्नि में डाल दिया था यहां से मुख्य माध्यम से उनको अन्नम समम न थी इस अन्न को समान रूप से वितरण करने का काम करता है जो खाया हुआ अन्न हो चाहे पिया हुआ जला दियो उनके जो मध्यम भाव को शरीर में वितरण करने का काम करना जिससे कि शरीर की, की पुष्टि होनी है सप्तधातु के माध्यम से शरीर पुष्ट होना क्योंकि अन्न का बाष्पीकरण होगा वो समान वायु बांटने का, का काम करेगा पूरे नाड़ियों के माध्यम से तो पहले तो रस तरल होकर के घूमेगा होते होते श्वेतकर्ण बनेगा फिर रक्त बनेगा फिर मांस बनेगा फिर वेद बनेगा फिर अस्थि बनना फिर मज्जा बनना फिर रजोवीर होना इत्यादि बनना है इसकी शरीर की वृद्धि होगी इसकी वृद्धि के लिए काम करता है इसलिए शरीर की रक्षा करता है समम नस्म इसलिए अशित इंधनाशम प्राप्त शत संख्या का अतिशो दीप्त निर्गछन्त शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि विलक्षण रूपादी से प्रकाश इतना अभिप्राय क्या ये जो खाया पिया हुआ से ये सब सप्तार हो जाते हैं सात यहाँ ज्वालाएं हो जाती है हाँ। माने दो नाशिका में दो चित्र हैं दो आंख में है दो कान में है एक मुख में है ये सप्ताह इंधनाथ जो खाया हुआ और पिया हुआ का जो पिया हुआ ईंधन बन गए सप्त ज्वालाय निकल ली गई ईंधन का काम कर रहे हैं ये अशित पीत इंधनाथ अशित पीत जो ईंधन बने हुए है काम कर रहे हैं इंधन अग्नि में डाला जाता है ईंधन तो फिर ज्वाला निकलती है वैसे यहां भी ईंधन क्या है खाया हुआ अन्न और पिया हुआ जल यही ईंधन है ईंधन से कि से अग्निर तो अग्नि में जो पड़ गए उदारी अग्नि उदर ए भव औय शरीर से सूत्र है यद प्रत्यय होता है जो औदरिय अग्नि उदर में होने वाला अग्नि पेट में होने वाला अग्नि उस ओदर्य से हृदय देशम करता जब वो जाठवाग में पकता है जब आमाशा जिसको बोलते हैं वहां पकेगा उसके बाद वो होकर हृदय देश में आएंगे बाष्पीकरण हुआ अन्न पिया हुआ जल का मध्यम भाग ऐसा आएगा हृदय देश प्राप्त हृदय देश में प्राप्त जो प्राप्त है तो हृदय देश से ऊपर की तरफ नाड़िया आई हुई है उस नाड़ियों के माध्यम से वही खाया हुआ अन्न आदि ये नासिका आदि क्षेत्र में पहुंच जाते हैं ये कहने जाते हैं सप्त संख्या का अतिशाह संख्या में शाह है ये हाँ। अर्ची हो मान दीप्ता यह दीप्ति निकल जाती है प्रकाश इंद्रिय प्रकाशशील है ना अपने अपने वस्तु का प्रकाश करते हैं ये अपने वस्तु को जानकारी देने वाले होते हैं ऐसे दीप्ति है यहाँ ये पैदा हो जाते हैं दीप्त निर्गत संतियों भवन निकलते हुए हो जाते हैं शीर्षण्य शीर में होने वाले कोई शीर्षण्य बोले शीरषि भव शीर्षण्य श्रीषि भव भवार्थ में प्रत्यय है दिगा दि को लग जाता है तो शरीर का अवयवाच सूत्र है यहाँ शरीर के अवय सिरसम शब्द है तो शीर्षण्य शीर्षण्य जब होगा यद प्रत्यय उन पर पूर्व की भसंज्य होगी सिरसन की भसंज्य होगी उन पर नष्ट दीते से अन्न का लोभ प्राप्त होना चाहिए शीर्ष्य बोलना चाहिए तो ये अन्य लोक क्यों नहीं हुआ उसका एचा भाव कर्म ऐसा सूत्र है यह आदि प्रत्यय पर रहते भाव अर्थ का न हो कर्म अर्थ का न हो उस स्थिति में प्रकृतिभाव हो जाता है आदि प्रत्यय है ये जो या यकारादि प्रत्यय की किया अर्थ में भाव अर्थ में किया भाव में तो नहीं है और कर्म में भी नहीं है इस स्थिति में प्रकृतिभाव हो जाता है शीर्षण्य हम सिर में होने वाले को शीर्षण्य बोलते हैं सिर में होने वाले जो सात हैं ये प्राण द्वारा प्राण के द्वारा क्या करते हैं दर्शन श्रवणादि लक्षण प्राण के सहारे से दर्शन श्रवण मनन आदि करने वाले हो जाते हैं दर्शन श्रवण आंख देखने वाली हो जाती है काम सुनने वाला हो जाता है नाशिका सुखने वाली हो जाती है मुख में रसा स्वादन करने वाली हो जाते हैं ये शीर्षण यहां यह प्राण द्वारा स्वत: तो हो नहीं पाते प्राण के सहारे से होते हैं ये सात हो जाते हैं खाया हुआ अन्न पिया हुआ जल से उत्तेज इंद्रिया उत्तेजित हो जाती है मान अपने अपने विषय प्रकाश प्रकाश करने के लिए समर्थ हो जाती है कहना चाहते हैं क्या इनका विषय तो दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपा ये है आंख का काम है देखने का कान का सुनने का नाक का सुनने का मुंह में रसा रन करने का इसमें प्रबल शक्ति वाले हो जाते हैं प्राण के माध्यम से खाया हुआ अन्न पिया हुआ जल से सात ज्वालाएं फूट गई प्रकाश इंद्रिय प्रबल प्रबल हो गए काम कर प्रकाश एक दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपा विषय प्रकाश दर्शन श्रवणादि विषय को प्रकाश करना जैसे दर्शन होना देखना विषय वो प्रकाशित करने का काम कर जाते हैं इंद्रिया बन जाते हैं ये कहा ठीक है यह कुर ईष्ठते तम सं ये जो भाष्य में था ना पायु पस्ते अपानम इत्यादि है इसके थोड़ा भाष्य में जो कहा था उसमें टीकाकार बोलते थोड़ा कुछ अध्यार करना पड़ेगा तब पंक्ति लग जाएगी भाष्य में क्या था अपानम आत्मवेदम मूत्र पुरुषादी अपनयन कुरबन तिष्ठति सन्निधक् ऐसा है तो यहां पर यह और तम लगाना पड़ेगा पैतन टीका यह तिष्ठति तम सन्निधक्त ऐसा भाष्य के पंक्ति में ऐसा पंक्ति लगाना एटी का कार्य बोल रहा है या कुर्बान कुरिष्टी ऐसा करता हुआ मलपुत्र को विसर्जन करता हुआ जो पायु और उपस्था में रहता है ऐसा रहता है तम सन तम अपान सन उस अपान को नियुक्त करता है यह और तम लगाएंगे तो भाष्य की पंक्ति सरल हो जाएगी ऐसा कहा मध्य अपान कहा था मध्य तू प्राणापान स्थान था। अपान नाभ्याम कहा इसका अर्थ करते हैं प्राणापान और अपान है नीचे और प्राण है ऊपर और बीच में नाभि केंद्र है उसमें मध्य या नाभि जो नाभि है तश्याम उस नाभि में नाभी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए तस्याम तर्कभूति है सप्तम उस नाभी में तो <coughs> समान प्रतिष्ठ प्रतिष्ठती समान वायु प्रतिष्ठित होता है इसका संबंध बना देना आएगा समान शब्दार्थम उत्तम श्रुत्या करो थी समान शब्द से कहा गया था तो श्रुति से आरूढ़ करते समान क्यों कहा खाया हुआ पिया हुआ को बराबर रूप से बांटने का काम करता है इसलिए उसका नाम समान श्रुति के द्वारा आरूढ़ किया उसका समान शब्द का व्युत्पत्ति बता दी खाया और पिया हुआ का समान रूप से वितरण करने का, का काम करता है सभी डाड़ियों में भेजेगा यह देखिए कहीं दे कहीं न दे ऐसा नहीं सभी पहुंचाता है और कितने नाड़ी हैं आगे चर्चा होगी बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर हजार और दस हजार दो सौ एक बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक गिनती करें जितने नाड़ी हैं ये शरीर अरे छोटे बड़े सब मिलाकर के नशे इतने हैं मुख्य बड़े नश होंगे एक सौ एक होंगे उनसे शाखा निकलेगी सबका सौ सौ शाखा निकलेगी फिर प्रत्येक शाखा का बहत्तर बहत्तर हजार शाखाए होंगे सब मिलाएंगे तो इतने बन जाएंगे आगे दिखाएंगे तो समान रूप से विहरण करने का काम करने से समान कहा ये कहा ये सही इत्यादि भाष्य में ये सही यद ये, ये तूतम तो भूतम पीतम क्या आत्मा प्रक्षितम अन्नम समम नये समान रूप से ले जाता है सबके लिए देता है और इसी के माध्यम से सप्तार्जी पैदा हो जाते हैं इंद्रियों में विषय ग्रहण करने की शक्ति पैदा हो जाती है ये बोला ठीक है मैं आत्मावलोव कहा था मैंने आत्मा रूपी अग्नि कौन सा अग्नि होगा जी भाष्यकार ने बोल दिया आत्मा आत्मावलोव तो आत्मा रूपी अग्नि क्या है तो ठीकाकार बोलते हैं आत्मा, आत्मा मैंने शरीर अग्नि आत्मा मैंने शरीर है यार भाष्य में जो आत्मा शब्द दिया शरीर है शरीर जैसे आत्मा भाई जाएते पुत्र लिखते हैं वहां आत्मा माने क्या है आत्मा आत्मशब्द का प्रयोग शरीर में होता है मन में तो बार बार आता ही आत्मा शब्द का प्रयोग आत्मसमय नाम गीता का ष्ठ अध्याय है क्या है? आत्मा माने वहां मन आत्मा आत्मशब्द का प्रयोग कई अर्थ होता है प्रसंग के आधार पर समझना पड़ेगा तो आत्माणु कहा था इसके अर्थ टीका में कहा नहीं माने शरीर अग्नि ही जाठराग्नि तस्विन शरीर में जो अग्नि है जाठराग्नि जिसको बोलते हैं जठर में होने वाले अग्नि को जाठराग्नि जठर माने पेट उसमें पे उस होने वाला अग्नि इसमें कहा ये हूत पद बलाप हु कहा हुआ है मैंने प्रक्षिप्त कहा उस अग्नि में डाला हुआ कहा हूत पद बलाप अन्य हविष्प यहां पर जब हूत शब्द आ गया हवन क्रिया दिखाई तो क्या समझना है यहां पर अन्न को हवी समझना हविष्ट समझना हविष्व समझना यह हवी है प्रक्षेप ईश्व को करना है तो क्रिया दिखाई हतम करके तो किसका हवन करना अन्न का अविष्टम जाठ राग्णी आहवनीयत्वम और जाठराग्नि अग्नि को क्या समझना आहवनी अग्नि हवन होना है तो आहवनी अग्नि चाहिए एक, एक कल्पना करना आहवनत्व प्रक्षेपस्वत्म जो तो प्रक्षेप क्रिया हु जो तो प्रक्षेप प्रक्षे उसको होम समझना कहा शीर्षण में शब्द द्वारा निर्गता नाम जो शीर में होने वाले सात के द्वारा निकलने वाले जो ज्ञान नाम ज्ञान इंद्रिया नाम या ज्ञान ज्ञान इंद्रिया, मैंने ज्ञान, इंद्रिया ज्ञान के इंद्रिया सात क्योंकि कान से सुनना है आंख से देखना है नाक से सुखना है और मुख से रस का आस्वादन करना है और वहां पर चर्चा नहीं आ पाई है ोग सर्व शरीर में वृत्ति है तो यहां तोगिंद्रिया जहां नासिका होगी वहां भी तोगिंद्रिया है जहां पर चक्षु होगा वहां भी तोगिंद्री है जहां स्रोत्रा होगा वहां भी तो है जहां रसना होगी वहां भी वो सर्व शरीर में व्याप्ती है बढ़ती है वो पूरे शरीर में तोगिंद्रिय क्योंकि सीता आदि स्पर्श का ज्ञान पूरे शरीर में होगा पूरे शरीर में बाहर बाहर नहीं भीतर बाहर सब जगह चाय पीते तो भीतर भी गर्मी लगती है समझेगा सर्व शरीर बढ़ती है एक इंद्रिया ऐसी बागी का एक-एक तो स्थान जगह जगह एक ही कुर्सी है ये तो गिंद्री ऐसे पूरे शरीर में ब्यापता है में आया है तो को शरीर प्रति कहा हुआ है, ज्ञान मान तो ज्ञानेन्द्रिया नाम, नाम अर्चिष कौन वो अर्ची है सब त्वाला तो समझना तुम यही बोलने के लिए तस्मादी वाक्यम पे चे तस्माद मंत्र में तस्माद ये सप्ताह भवंती इत्यादि वाक्य की व्याख्या कर देगा तस्माद इत्यादि कहा भाष्य में तस्माद असित पीत ईंधन आप और पीत ही ईंधन है खाया हुआ पिया हुआ ईंधन से ईंधन से अग्नि औदरिया अग्नि के उदर्य अग्नि बढ़ गई वृद्धि हो गई अग्नि की और हृदय देशम हम तत्व वहां से वो हृदय देश के तरफ आ ऊपर की तरफ आ वो ज्वाला आ करके सिर में सात ज्वालाएं बन गई ये कहना चाहते हैं ठीक आ अग्निर ओदर याद हे तो होधर दरिया तो ऐसा तो छपा नहीं कहीं ऐसा दो दकार होते एक दकार हटा देना ठीक है ठीक है तो एक लकार एक दकार हो तो ठीक है पुराने संस्करण में दो दकार पड़ा हुआ है अग्निर औदर याद हे तो होदर अग्नि ही कारण बना हुआ सब्त अर्चित पैदा होने के लिए हे जहां अग्नि जलती है तो ऊपर के तरफ में ज्वाला आती है तो ऊपर की तरफ तो ज्वाला आ गई साथ आ गई यही कहना चाहते हैं अग्निर उध हेतु इसी कारण से उदरिया अग्नि के कारण से ही प्राप्त परिपाक अन्न रसाद उसके द्वारा पका हुआ जो अन्न का परिपाक है परिपाक अन्नरस अन्नरस से अन्ननाड़ी द्वारा उससे अन्ननाड़ी के माध्यम से देहम व्याप्तुम पूरे अन्न नाड़ी वो अन्न जो है नाड़ी के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त करने के लिए नाड़ी स्थान हृदय नाड़ी का स्थान हृदय है या आगे नाड़ी की चर्चा होनी है सतम का इत्यादि जो भी होगा तो हृदय है हृदय प्राप्तात अंदर सात इस नाड़ी का स्थान जो केंद्र है हृदय है उस केंद्र को प्राप्त हुए अन्न के रहस्य ऊपर में सात ज्वालाएं बन गई माने सात इंद्रिया पैदा हो गई के कारण चाहते सात इसलिए है तो पांच ही है वो गोलक एक एक और दो दो पड़े हुए है इसलिए ऐसा सात बोला हुआ है यहाँ छिखा दो चित्र है आग के दो छिद्र हैं कान के दो चित्र है मुख का एक छिद्र है बोला गया है। दर्शन द्वयम श्रवणद्वयम यही सात कैसे होते हैं वह दर्शन द्वयम देखने वाले दो चित्र है दर्शन द्वयम श्रवणद्वयम और सुनने वाले कान भी दो है एक बिगड़ने पर भी दूसरा सुनता है दो है दो मान के चले यहाँ घ्राण द्वयम घ्राण के छेद भी दो छिद्र भी दो है घ्राणद्वयम और मुखम से एकम मुख एक मिलाकर के साथ हो गए मुखम मान क्या लेना है रसनम यदि सप्ताह सा। रचनेन्द्रिय को लेना बाघ इंद्र को नहीं लेना है रसनम ये टीका किसने बोला ये कोष्टक में दे के बोला रसनम करके लिखा फिर रसनम बोला तो कष्ट हो गया रचनेन्द्रिय को लेना यही सप्ताह चीज है मैंने यह ये जो ज्ञान इंद्रिया वहां प्रबल हो जाती है खाया हुआ अन्न आदि के द्वारा फिर विषय ग्रहण में समर्थ हो जाती है उन विषयों के द्वारा इस शरीर की रक्षा होती है इसलिए सबको यहाँ स्थान दिया है कहा जाठराग्नि जाठराग्नि परिपाकजन्य अन्न रस बले न जाठराग्नि द्वारा परिपाक जो अन्न रस है अन्न का सार है मध्यम भाग है अन्न रस बले दर्शनादि नाम प्रवृति है दर्शनादि तभी इनकी प्रवृति होगी इंद्रियों की प्रवृत्ति तभी होगी अगर खाने पीने दो दिन न मिले तो कुछ नहीं देखना सुनना बंद हो जाएगा जब खाया पिया अन्न से द्वारा जाठ राग में प्रदीप्त होने पर अन्न का रस निकलेगा सार निकलेगा जब मध्यम भाग होगा वो उसके माध्यम से इंद्रियो प्रबल होगी फिर देखने सुनने का काम करेगी तब ये शरीर की रक्षा हो पाएगी जैसे राजा तत्त को वहां पर विनियुक्त करता अधिकारियों को गांव की रक्षा के लिए उस पर सब शरीर की रक्षा के लिए इंद्रिया इसके लिए ये कहा जाग्नि पाक जन्य जाढ़राग्नि के पाक के माध्यम से उत्पन्न जो अन्न रस बलो अन्न का जो रस मध्यम भाग वो अन्न का रस के द्वारा उसके बल से दर्शनादि नाम प्रवृत्ति है दर्शनादि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की प्रवृत्ति हो जाती है प्रवृत्ति है तेसु तद अर्चिष्ट आरोप इसलिए उनमें अर्चिष्टो का आरोप हो गया वो तो देख सकते हैं सुन सकते हैं इसलिए वहां अर्चि वाले ज्वाला आरोप कर दिया वास्तव में ज्वाला तो ये नहीं है देखने सुनने के काम कर सकते हैं ये अच्छा आगे मंत्र है हृदय आत्मा त्रिदाराड़ीना शत शतमेक शाखा सप्तति नाड़ी सहसा आशुव्यारती आमा अत्रकशत नाड़ीना शतकती प्रतिशाखा नाड़ी प्रति शाखा नाड़ी आशु ब्यानस्चरती। आशु आशुच्चर मारे कैसे शरीर को धारण करता है इसका उत्तर दे रहे हैं किस प्रकार धारण करता है तो कुछ तो इंद्रियों के माप प्राणों के माध्यम से कर रहा है कुछ अपने ही विभाजन करके करता है अपना विभाजन में दो का नाम आ गया प्राण अपान का नाम आ गया अब ब्यान वायु की चर्चा होगी कहते हैं हृदय ही एस आत्मा यह आत्मा जो है ना हृदय में है आत्मा कभी भी आत्मा को प्राप्ति होने की हृदय माने हृदय में हृदय के भीतर में अंतकरण बुद्धि है कभी भी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो वही बनेगी इसलिए आत्मा हृदय का हृदय माने मांस सखंड है जिसको हाथ है। है, बोलते हैं उसके भीतर में आकाश जो आकाश है हृद आकाश बोलते हैं तो वहीं पर बुद्धि रहती है बुद्धि में आत्माकार पूर्ति बनेगी जैसे अभी रही बुद्धि उसी प्रकार भविष्य में कभी करेगी बुद्धि करेगी आत्माकार इसलिए आत्मा को हृदय में बोलते आत्म हृदय में है अत्र नाड़ी नाम ये हृदय में अत्र मैंने हृदय है इस हृदय में एक नाड़ी है एक अधिक शतम एक शतम एक शतम च एकम च शतम च एक शतम ऐसा नहीं है एक अधिक शतम एकाधिक शतम एक शतम एक अधिक है जिस सौ में उसको कहेंगे एक और कर्मधारे करें तो क्या हो जाएगा वहां जो एक है वही सौ है।, है एक सौ ऐसा नहीं। है एक का सतम, एक ऐसा है एकाधिक शतम एक शतम ऐसा करना एक अधिक है जिस सौ में उसको कहेंगे एक शतम ऐसा एक सौ एक मुख्य कार्य है कहते हैं हृदय जहां आत्मा बैठा हुआ है उसी हृदय में 101 मुख्य नाड़ी है ये 101 नाड़ी की तो कई बार चर्चा आई है मुंडक में भी आया कष्ठ में भी आया है सतम चयका हृदय नाभ्या तय उदो आयन अमृतत्वी विश्व अम, उत्क्रमणे भवन इत्यादि वो तो कई बार आया है नाड़ी की चर्चा पर तो भी हुई है उस हृदय में जिस हृदय में आत्मा है वहीं पर एक सौ मुख्य शरीर के मुख्य केंद्र नाड़ी का केंद्र हृदय को मानो यहाँ देखिए मुख्य नाड़ी है सतम नाड़ी नाम तासाम उन नाड़ियों का जो 101 सौ एक नाड़ी है ताशाम नाड़ी नाम उन नाड़ियों का शतम सतम एक एक कश्याम एक, एक एक के सौ सौ प्रतिशाखा निकल जाती है एक नाड़ी मुख्य नाड़ी है उसके अब प्रत्येक में सौ का गुणा कर दी जाए तो दस हो जाएंगे एक का 100 के गुणा करेंगे तो दस ये हो सौ प्रत्येक नाड़ी में 100 सौ शाखा फैली हुई है मान थोड़ा छोटे नाड़ी हो गए वहां से मुख्य नाड़ी बड़ी थी धमनी बड़ी थी उसके बाद में थोड़ा छोटे हो गए शाखा निकल गई अब उनमें प्रत्येक शाखा जो निकली थी दस हजार उनमें बहत्तर बहत्तर शाखा सब में निकलती है प्रत्येक में ये बोलना चाहते हैं सब मिला करके बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार नाड़ी बन जाती है क्यों ये मूल को जोड़ना पड़ेगा 101 को और दस हजार को जोड़ना पड़ेगा उनमें इतना बन जाएगा अब गुणा करके देखें बाद में दो को जोड़ना बोलना नहीं बस शुरू के दो को जोड़ देना बन जाएगा तो ये कहते हैं जिस हृदय में आत्मा रहता है उसी हृदय में एक प्रधान नाड़ी है मुख्य नाड़ी है और ताशाम नाड़ी नाम उन नाड़ियों का एक सौ नाड़ियों का सतम सतम एक, एक एक नाड़ी के सौसो विभाग है सौसौ शाखाएं निकले उनमें से और द्वासप्त द्वासप्त प्रति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणी और प्रति प्रतिशाखा नाड़ी पहले तो मूल नाड़ी उसके बाद शाखा नाड़ी फिर प्रतिशाखा नाड़ी तीसरी बार तो प्रतिशाखा नाड़ी से मान तो दस बने हुए है जो तो उनसे क्या है प्रत्येक में बहत्तर बहत्तर हजार नाड़ी निकले हुई हैं बहत्तर बहत्तर हजार निकले हुए हैं ना, नाड़ी नाम भवंती सावंधी इतने नाड़ी होते हैं शरीर में आशु ब्यान श्रति इन नाड़ियों में आशु नाड़ी शू इन नाड़ियों में माने एक करोड़ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार नाड़ियों में बयानबाई विचरण करता ब्यान सर्व शरीर है ब्यान सर्वशरी ऐसा आया अमर आदि पूर, में कहा हृदय प्राण बुदे पान समारोह नाभिमंडले उदान कंठ देश ध्यान सर्व शरीर ऐसा कहा बयान वायु पूर्ण पूरे शरीर में व्याप्त होता है उसकी उपलब्धि कब होती है बयान वायु की यहाँ आगे चर्चा करेंगे कई जगह और हुआ है जो बहुत बड़ा काम करने का समय आ जाए प्राण अपान वृत्ति को रोकना पड़ता है न तो श्वास छोड़ करके आप बड़ा पत्थर उठा पाएंगे बड़ा वजन उठा पाएंगे न श्वास खींचते समय उठा पाएंगे श्वास खींचना भी नहीं छोड़ना भी नहीं रोक रोक करके तब वो काम होता है उस काल में बयान भाग्य बयान वृत्ति दिखाई पड़ती है दोनों के संधि प्राण और अपान के संधि रूप में वो पूरे शरीर में ताकत जोड़ लगाना पड़ता है इसलिए ब्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है इन नाड़ियों के माध्यम से उन नाड़ियों विचरण करता है बयान भाई तो इसमें विचरण करके शरीर की रक्षा करना है उसने ज्ञान बायु ये शरीर की रक्षा के लिए है ये कहा अच्छा समय तो हो गया भाष्य टीका भद्रम पश्येक्ष